संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध प्रेस्ट है हरिवंश राय बच्चन की कविता गीत मेरे गीत मेरे देहरी का दीप सा एक दुनिया है हृदय में मानता हूँ वह घिरी तम से इसे भी जानता हूँ छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन गीत मेरे देहरी का दीप सा प्राण की लो से तुझे जिस काल बारू और अपने कंठ पर तुझको तुझ कह उठे संसार आया ज्योति का क्षण गीत मेरे देहरी का दीप सा दूर कर मुझ में भरी तू काली मां जब फैल जाए विश्व में भी लालिमा तब जानता सीमा नहीं है अग्नि का कण गीत मेरे देहरी का दीप साबन जग विभा में न तो काली रात मेरी मैं विभा में तो, तो नहीं जगती, जगती अंधेरी यह रहे विश्वास मेरा यह रहे प्रण गीत मेरे देहरी का दीप, दीप साबन गीत मेरे देहरी का दीप साबन देहरी का दीप साबन अभी आप सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता गीत मेरे चक स्वर पर भारती परिमल